दश अजसचेत अजस्य अवक्रचे अनुष्ठाय न लगाइए। एकादश पुरम। विमुक्ता चमुच्यते एक वै तत् एकादश एक पुरम, अनुष्ठाय न अोचती भी मुक्ता हा। भी थे तत्त तद वही, तत वही।, तत वही। अजस्य अजकर्थ होता है अजन्मा जन्म रही पर पर क्या से करेंगे जन्म आदि छह बिहारों से नहीं अजस् कर जन्मवादि छह बिहारों से रहित अवक्र चेत कर वाला कौन मंगसु आत्मा जन्मवादी आत्मा छह विकारों से रहित है और मंगसुआत्मा कैसा है वो सरल चित्त वाला लगाइए जन्मवादि छह विकारों से रहित सरल चित्र वाले आत्मा के निवास के लिए तो पता दे ले ले तो ले ले लो लो लो देखिए जन्मवादि छह विकारों से रहित सरल चित्त वाले आत्मा मुमु निवा, निवास के लिए जनवादी विकारों से सरल चित्त वाले आत्मा के निवास के निवास लिए एकादश द्वारम पुरम एकादश द्वार वाला शरीर नामकपुर है एकादश द्वार वाला शरीर नामक पुर है एकादश द्वार वाला, एका वाला पुर है उसका क्या नाम है शरीर अब इसी इसी पुर में विद्यमान परमात्मा की उपासना करके अनुष्ठा करके उपासना करके अनुष्ठान करके मतलब उपासना करके इसी शरीर रूप रूपुर में विद्यमान परमात्मा की उपासना करके न सोचती व शोक नहीं करता है क्या विमुक्ता भी उचित और विमुक्ता भी उचित मतलब मुक्त होकर मुक्त हो जाता है मतलब साक्षात्कार से दुख साक्षात्कार से क्या होता है आध्यात्मिक आदि दुखो तथा रागत द्वेष से मुक्त होकर पहले जो मुक्त होगा वो दुखों से मुक्त और राग-द्वेष से मुक्त हाँ दुख तथा राग-द्वेष से मुक्त होकर द्वेश प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है बाद में किससे मुक्त होता है प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो राग-द्वेष से मुक्त हो गया राघव द्वेश हो गया भोग कर प्रारम्भ नष्ट होता है और प्रारंभ के समाप्त होने पर प्रकृति के साथ संबंधी समाप्त हो जाएगा साथ है तो वही है की परमात्म साक्षात्कार से अध्यात्मिक आदि दुखों तथा से मुक्त होकर प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है ऐसा और देखे ना कि यहाँ पर एत एक प्रतिपाद कौन मुक्तात्म शो मुक्तात्मा को बताया जाए ना इस मन से प्रतिपा मुक्तात्म स्वरूप अर्थ है यहाँ पर इस मंत्र और तत्कर्थ है तो ब्रह्मात्मक कर देंगे ब्रह्मात्मक है इस मंत्र प्रतिपाद मुक्तात्म स्वरूप ब्रह्मत्मक ही है भाष्म लगाइए जन आदि विक्रिया रही तस्वीर जन्म आदि विकारो से रही रहे विकार है ना जन्म आदि विकारों से रहित सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा का विवेकी अर्थ है यहाँ पर मुमुक्षु है ना, ना। वैसे विवेक रखने वाला मतलब ठीक ठीक समझने वाला ये विवेकी कर्थ होता है कि जन्म आदि जन्म आदि विकारों से रहित सरल चित्त वाले विवेकी आत्मा का विवेकी आत्मा हाँ क्या होता है आगे लिखा है शरीर नामक पूर्व होता है शरीर कैसा एकादश इंद्री रूप तत्व विवेचनी में मुख अलग बताए थे ना एकादश और यहाँ जो पांच पंच बच कर्मेन्द्री पंच गयां, पंच ज्ञानेन्द्रीय और एक मुख इन तीनों इनको क्या बोला है एकादश इंद्री तो एकादश इंद्री रूप बाहर निकलने के द्वार से युक्त है एकादश इंद्री यहाँ क्या है ये बाहर निकलने का साधन है मतलब बाहर निकलने का साधन है मृत्यु काल में आत्मा इन एकादश द्वारों में से किसी भी द्वार से बाहर निकल जाती है तो लग गया एकादश इंद्री रूप बाहर निकलने के द्वार बाहर निकलने के द्वार क्या एकादश इंद्रिया एकादश इंद्री रूप बाहर निकलने के द्वारों से द्वार से युक्त शरीर नामक पूर्व है शरीर नामक पूर्व किसका है ये आत्मा का आत्मा का ठीक है यथा यथा यथापुर जैसे पूर्व के स्वामी से भिन्न होता है जैसे नगर नगर के स्वामी से भिन्न होता अलग होता है ना जैसे hmm. नगर नगर के स्वामी से भिन्न होता है तथा उसी प्रकार से शरीर उसी प्रकार शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न करके ज्ञात होता है लग जाएगा hmm. जैसे जैसे पूर्व पूर के स्वामी से भिन्न होता है वैसे ही शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न करके ज्ञात होता है या भिन्न ज्ञात होता है अभिवेकन तु तू, तू अभिवेक्ना क्यों तो अभि अभिवेकी के लिए दे आत्मा ही होता है अभिवेकी के लिए मूड के लिए अभिवेकी क्या मूड hmm. किंतु अभिवेकी के लिए दे आत्मा ही होता है ये भाव हुआ यहाँ पर एकादश इंद्रिया हाँ एकादश अंतर हो गया वहाँ एकादश छिप लिए एकादश इंदगी एक बार बताना है ना आ, अलग हो अलग है यहाँ पर चलिए अनुष्ठा अनुष्ठा को जानते हुए विविच मतलब लगाइए की देश से भिन्न आत्मा को जानते हुए और प्रसंगानुसार अध्यार कर लेना की उपासना करके देश से भिन्न आत्मा को जानते हुए परमात्मा की उपासना करके किसकी उपासना करके ये जोड़ लेना दे से भिन्न आत्मा को जानते हुए परमात्मा की उपासना करके देबंधी अर्थ है देह के संबंध से होने वाले दुखों से देह के संबंध से होने वाले दुख और चाह अच्छा का मुक्त हो भगवती और कामना आदि से रहित हो जाता है है ना लगेगा देबंध भी कर देह के संबंध से होने वाले दुखों से और कामना चाह काम आदि और कामना आदि से मुक्त हो जाता है यह अर्थ है विमुक्त विमुचित जीव दशायाम आध्यात्मिक आदि दुख जीवन काल में आध्यात्मिक का आदि से आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीन प्रकार के दुख होते हैं ना जीवन काल में आध्यात्मिक का आदि दुखों से तथा रागद्व शादी से मुक्त होकर ये विमुक्ताकर है मुक्त होकर ही मुक्त ही होकर ये है ना मतलब जीवन काल में आध्यात्मिक आदि तीनों दुखों से तथा रागद्व शादी से मुक्त होकर ही ये विमुक्ता ना फिर विमुचित विमुचित अर्थ ये बता रहे हैं भोगेन तुम इतरे छपै सूत्र है इतरे अर्थ अन्ोगे छपै करके कौन प्रारब्ध कर्मो को इतरे अर्थ इतर कर्म कौन प्रारब्ब कर्म को भोग से नष्ट करके अर्थ करके बाद वो ब्रह्म को प्राप्त करता है कर इस नियम से प्रारब्ध कर्म के अवसान काल में या प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर अर्चिरादी मार्ग से विरजा को प्राप्त करके प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है ये भी हो गया। hmm. है इस मन से प्रतिपा मुक्त स्वरूप इस मन से प्रतिपाद मुक्तात्म स्वरूप अर्थ है और तट का अर्थ है परमात्मात्मक मतलब ब्रह्मात्मक इस मन से प्रतिपाद मुक्तात्म स्वरूप भी ब्रह्मत्मक hmm. ही है वही अर्थ है Oh. हंस शुचिषद सद, वसुरषदोतावे सद, सदीदूणसत सद, नृषद सद, वर्षद सद, ऋतद व्योमसद सदजा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत हंसुची भस्त्र हंसा सूची सत्य दाग कर दिया है ना प्रवण भारद्वाज कहते थे अनोई में था करना चाहिए है ना चलिए हंसा सूची सत अंतरिक्ष वसु अंतरिक्ष वसुहु अतिथि दूरणसत अतिथि एक बार देखना होता। जाहा, जाहा, जाहा, जाहा, सुच सदिशा अंतरिष्दु वेदी सदता द्रोणसत् अतिथि नृष्त् वर्षद ऋतद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा बृहत् ऋतम शुचि सुची होता है पवित्र या निर्लेप पवित्र निर्पित्र निर्लेप कौन होता है आकाश तो सूचौ सीदी सूचौ सीदती वो धातु है ना uh, रहने अर्थ में ना तो चलिए तो उसका अर्थ है की सूचीकर्थ होता है पवित्र या निर्लेप निर्लेप कौन होता है आकाश तो सूच का क्या अर्थ हो जाएगा आकाश में विद्यमान हंसाकर्थ सूर्य हंसा का क्या अर्थ है हंसाकर सूर्य कैसे हुआ व्याख्या में देखेंगे तो सूर्य जाएगा आकाश में विद्यमान सूर्य सूर्य सद हंसा क्य हुआ सदकर्थ हुआ आकाश में विद्यमान हंसा सूर्य आकाश में विद्यमान सूर्य अंतरिक्ष सदकर्थ है अंतरिक्ष में विद्यमान वसु वसुकर्थ है वायु अंतरिक्ष में विद्यमान वायु वेदी सदकर्थ है वेदी में बैठा हुआ यज्ञ वेदी में बैठा हुआ वेदी सदकर्थ है की वेदी में विराजमान होता वेदी में विराजमान कौन संधि होने से धोता हो गया है बेटी में विराजमान रिट को कहते होता द्रोण है घर में आया हुआ कौन अतिथि घर में आया हुआ अतिथि निरसत निरसत है कि मनुष्य शरीर की मनुष्य शरीर में विद्यमान किसमें विद्यमान और वर्सत मनुष्य अपेक्षा श्रेष्ठ कौन होते हैं देवता तो वर्क होता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन हुआ देव तो निर्सत कर्थ था मनुष्य शरीर में विद्यमान कौन आत्मा मनुष्य शरीर में विद्यमान हाँ या मनुष्य में विद्यमान आत्मा ऐसा कर लो निदकर्थ है मनुष्य में विद्यमान आत्मा वर्षक है देवता में विद्यमान आत्मा देवता में विद्यमान आत्मा रित है सत्य यहाँ पर रित का अर्थ है सत्यलोक सत्यलोक में विद्यमान आत्मा सत्यलोक में विद्यमान आत्मा और व्यव सत्य व्यम कर्थ है यहाँ पर त्रिपाद विभूति सद अर्थ है त्रिपाद में विद्यमान आत्मा अब यह अर्थ है अब कहते हैं जल को अब जाकर जल से उत्पन्न प्राणी गोजा गो कहते पृथ्वी को गो जाकर भूमि से उत्पन्न घास भूमि से उत्पन्न वस्तुएं भूमि से उत्पन्न फसलें, घास है ना अब जाकर जल से उत्पन्न प्राणी गो जाकर भूमि जा जा से उत्पन्न वनस्पतियां और रित्यजा अर्थ है कि आकाश से उत्पन्न शब्द आकाश नहीं आकाश से उत्पन्न शब्द आकाश से उत्पन्न शब्द अथवा यज्ञ से प्राप्त स्वर्ग दो दो अर्थ है इसके रित आकाश से उत्पन्न शब्द अथवा यज्ञ से प्राप्त स्वर्ग अद्रि कहते हैं पर्वत पर्वत को, का हो जाएगा से उत्पन्न नदी झरना, अद्रि कहते हैं पर्वत को जा पर्वत से उत्पन्न नदी झरना आदि ये सभी बृहत रितम बृहत का से है अपर और ऋत का होता है सत्य ऋत का क्या होता है और सत्यम ज्ञान बनतम ब्रह्म सत्य शब्द किसको कहता है को तो यहाँ भी रितम का क्या अर्थ हो जाएगा ब्रह्म ऋतिक अर्थ है तो यहाँ भी अर्थ हो जाएगा अपरत्मक क्या अर्थ हो जाएगा अपरछिन्न अपर ब्रह्म है ना तदात्मक की अपर छिन्न ब्रह्मात्मक सब कुछ है अपरिन्न कौन है ब्रह्म और तदात्मक यह सब है कौन कौन ब्रह्मात्मक बताया अंतरिक्ष में विद्यमान अंतरिक्ष में विद्यमान सूर्य आकाश में विद्यमान सूर्य है, है? और अंतरिक्ष में विद्यमान वायु वेदी में बैठा हुआ होता और घर में आया तिथि ये सभी कैसे हैं? ब्रह्मात्मक हैं। मनुष्य में विद्यमान आत्मा देवता में विद्यमान आत्मा सतलोक में विद्यमान आत्मा परमपद में विद्यमान आत्मा ये सभी ब्रह्मात्मक हैं। जल से उत्पन्न प्राणी भूमि से उत्पन्न वनस्पतियां आकाश से उत्पन्न शब्द और पर्वत से उत्पन्न नदी झरना है सभी कैसे है ब्रह्मात्मक है ब्रह्मात्मक देखो एक जगह क्या है कि सब जगह परमात्मा को देखना सबके आत्मा परमात्मा को देखना एक बात है और दूसरी क्या है की सबके आत्मा ब्रह्म को देखना एक बात हुई ना और फिर ब्रह्मात्मक सबको देखना ब्रह्मात्मक सबको देखना ये ध्यान रखना सबकी आत्मा ब्रह्म को देखना और ब्रह्मात्मक सबको ब्रह्मात्मक की सबको देखना स्वतंत्र रूप से नहीं देखना किसी वस्तु को ऐसा स्वतंत्र दर्शन की तो निंदा की जाती है तो दर्शन की निंदा है वो स्वतंत्र दर्शन की है ये सभी वस्तुएं कैसी हैं ब्रह्मात्मा की हैं थोड़ा सा व्याख्या में देखेंगे मिला सूचत इति सूचिस का क्या अर्थ होगा सूच सीदत सुचिस अर्थ है निर्लिपे निर्लेप निर्ले कौन होता है आकाश तो आकाश से और सीध की करते वर्थ थे, थे की नृलेप आकाश आकाश में रहता इसलिए सूर्य कहते हैं आकाश में रहने वाला सूर्स का क्या आकाश में आकाश में रहने वाला कौन उत्तर क्या हुआ हंसा हंसा करते सूर्य अब देखना तो हंस क्यों कहते हैं सूर्य को देखिए हंति थी हंस हंस थी हंसा हंति थी हंस का क्या रहनाफिय कमनाफ्य थी तमह तम को नाश करता है इसलिए हंस कहते हैं तम का नाश कौन करता है भैया कौन तो हंस में प्रत्येक पाठ के बाद देखेंगे है ना प्रत्येक पाठ के बाद देखेंगे लेंगे देखेंगे अब देखना तो एक प्रसोधरा सूत्र है ना उससे बनता है तो हम धातु ऐसी प्रत्यय कर देंगे साफ हाँ और बाकी पाठ के बाद औिक देख लिया जाएगा जैसे तो हन धातु साफ प्रत्यय है और पूरी प्रक्रिया देख लेना बाद में ऐसी कहती है की कम का नाश करता है इसलिए सूर्य को क्या कहते हैं हंस लगेगा अब ये देखना अंतरिक्ष में रहने वाली वायु तो वसु को ये देखना अच्छा यहाँ देखना थोड़ी इस में भूल हुई है सर्वानुवास्य तिथि वसु वायु ऐसा होना चाहिए ना हैं सर्वानुवास्य तिथि वसु होना चाहिए फिर वायु होना चाहिए अब जो मुख्य शब्द था वो तो छूट गया क्यों विपत्ति किसकी बतानी है यहाँ पर वस्तु की बतानी है तो वस्तु होना चाहिए यहाँ पर तिथि शेरवानी देखिए तिथि वास्तव मतलब उसका क्या अर्थ है वस्का से रहना वस्का क्या अर्थ है और रख और रहना मतलब क्या है कि वो रखने वाला समझते हैं है किसको तो तो तो नहीं यही नहीं यहाँ पर क्या है आपको वसुन वास्तव हाँ वास्ति वसु है ना सबको रखता है इसलिए क्या कहते हैं वसु सबको कौन रखता है वायु वायु भी बिना पूछ नहीं सकता है संसार में हाँ तो सबको रखता है वायु इसलिए वायु को क्या कहते हैं वसु अच्छा तो अब उसका क्या थे, थे? अंतरिक्ष में विद्यमान वसु वसू कर वायु अंतरिक्ष में विद्यमान वायु तो वायु को अंतरिक्ष में विद्यमान क्यों कहा वायु सर्वत्र रहती है फिर भी अंतरिक्ष से अंतरिक्ष से क्या उत्पन्न होती है स्पर्शन मात्रा अंतरिक्ष कर आकाश आकाश से स्पर्शन मात्रा होती स्पर्शन मात्रा से क्या होती है वायु यद्यपि वायु सर्वत्र रहता है फिर भी आकाश से स्पर्शन मात्रा द्वारा वायु उत्पत्ति होती है आकाश से वायु उत्पत्ति किसके द्वारा इसलिए वायु का स्थान यहाँ पर आकाश कह दिया है अच्छा इसलिए वायु की स्थिति आकाश में कही गई है वायु के बिना कोई रह नहीं सकता है वो सब को जीवित रखने वाला है इसमें जितना कहा गया सूर्य वायु यज्ञ वेदी पर विद्यमान ऋतवी घर में आया थी देव मनुष्य शरीर में विद्यमान आत्मा सत्यलोक में विद्यमान आत्मा त्रिपाद भूति में विद्यमान आत्मा और जल से उत्पन्न प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न वनस्पतिया आकाश से उत्पन्न शब्द यस yes, और पर्वत से उत्पन्न नदी झरना ये सभी कैसे हैं अपर छिन्न ब्रह्मात्मक है कैसे ये अपर हरित अर्थ होता है सत्य और सत्य ज्ञान वन ब्रह्म सत्य शब्द किसको कहता ब्रह्म को इसलिए यहाँ पर सत्य का क्या हो जाएगा ब्रह्म सत्य सत्यकर्थ हो जाएगा ब्रह्म।, ब्रह्म और ब्रियत रितम ब्रियत का अर्थ क्या है अपर छिन्न अपर छिन्न ब्रह्म ब्रह्म सब्द्रहत्मक को कहेगा ये सभी कहते हैं अपर ब्रह्मात्मक है इसे देखना घटा अस्थि पटा अस्थि ये सभी शब्द है ना तो किसका बोध करा रहे हैं घट शरीरक ब्रह्म का किसका बोध करा रहे हैं घट शरीर शरीरक ब्रह्म का तो विवेकी पुरुष जब मतलब ज्ञानी पुरुष किसी को देखता है तो ब्रह्म पर्यंत देखता है किसको देखता है ब्रह्म तब तो में विद्यमान ब्रह्म को भी देखता है घटास्थी पटास्थी यहाँ भी घट शरीर सर जब ब्रह्म को देखता है विवेकी तो पुरुष को जितने ज्ञान होते हैं वो ब्रह्म होते हैं में और उसका व्यवहार भी कैसा होता है जब वो बोलेगा घटपट तो बोलना है मतलब को बोलना है लेकिन एक बात ध्यान रखना जब राजा घटम आने पटम आने तो क्या है यहाँ पर हाँ तो घट बोलाना है तो यहाँ पे ब्रह्मत्मा घट को थाना है, है ना तब फिर वो अपरवशान वृत्ति के द्वारा ब्रह्म तक अर्थ के बोधक है एक मिनट ऐसे है। तो कहते हैं ना घटम एक मिनट है तो देखिए कुछ ऐसा देखना कि शरीर को जला दो अंत्यक्ष संस्कार करते हैं ना शरीर को किसको जला। तो तो जलाएंगे वहाँ तो वहाँ ब्रह्म तक का बोध तो नहीं हुआ ये मतलब हुआ घटम आने पटम आने तो यहाँ पर घटपट को ही लाया जा जाता है है ना अब इतना जरूर है की वो घटपट स्वतंत्र नहीं है बल्कि कहते हैं को तो जाता है, ब्रह्मता है ऐसा गटा गटा आस्ति, आस्ति तो है। ऐसा घटा घटा मस्त तो ब्रह्म पर्यंत चलिए आगे आप देखो हो गया हाँ। में जो है हाँ। तो अलग पद मिलना चाहिए संगीत होती है ना तो संयुक्त होने से अच्छा रहता है, है ना? मिला कर के लिखना अच्छा है संधि जब होगी तो मिला देना नंतरी शुचि हंसा शुचि वसु अंत वेदीस दूरणस वर्षदृत्स विंसद अवज गोजा अबज गोजा ऋतुज अद्रिजा ऋत बृहत शुच् हंसा अतु वेदी होता दूरणस अतिथि आकाश में रहने वाला कौन हंसा सूर्य आकाश में विद्यमान सूर्य अंतरिक्ष वसु अंतरिक्ष में रहने वाली वायु सद होता वेदी पर विराजमान ऋतविक द्रोण सद अतिथि घर में आया अतिथि नृष सत्कर्ष है कि मनुष्य में विद्यमान वर्ष सदकर्थ है देवता में विद्यमान रिश्त सदकर्थ है सत्यलोक में नहीं रिश्त सदकर्थ क्या था सत्यलोक में विद्यमान व्यव सदर्थ है विद्यमान कौन आत्मा, आत्मा। मनुष्य में विद्यमान आत्मा देवता में विद्यमान आत्मा सत्यलोक में विद्यमान आत्मा और त्रिपात में विद्यमान आत्मा अब जाकर्ष है की जल से उत्पन्न प्राणी गो है भूमि से उत्पन्न वनस्पतियाँ है आकाश से उत्पन्न क्षमता और अद्रिया है की पर्वत से उत्पन्न नदी झरने ये सभी कैसे हैं है अपर छिन्न ब्रह्म मतलब अपर छिन्न ब्रह्मत्मा है ऐसा आका इसका आका तो है यहाँ पर आकाश अंतरिक्ष एक ही अर्थ में है नहीं देखना नहीं तो होता क्या है कि यहाँ एक अर्थ में है तो भिन्न अर्थ भी, भी प्रोग देखिए भू हुआ स्व भूलोक और दूसरा कौन सा लोक हुआ वह लोग मतलब अंतरिक्ष लोक अंतरिक्ष लोग है ना तो अब देखना ये ये ग्रह तारक की स्थिति ग्रह नक्षत्र तारक आदियों के लोग को क्या कहते हैं अंतरिक्ष लोग आकाश तो आ गया पंचभूतों में तो आकाश देखो यहाँ भी है वहाँ भी है बात ही समझ में तो हालांकि वो पांच भौतिक अंतरिक्ष भी है लेकिन अंतरिक्ष एक लोक का वाचक हो गया फिर आकाश यहाँ है लेकिन अंतरिक्ष यहाँ है नहीं कहेंगे तो आकाश व्यापक अंतरिक्ष कहीं कहीं आकाश और अंतरिक्ष एक अर्थ में आते हैं कहीं कहीं भिन्न अर्थ में आते हैं है ना तो यहाँ पर क्या है एक ही अर्थ में है यहाँ पर ठीक है यहाँ आकाश और अंतरिक्ष एक ही अर्थ में है और कहीं कहीं भिन्न अर्थ में भी आता है पता है समझ में भिन्न अर्थ में भी आकाश और अंतरिक्ष शब्द है तो अंतरिक्ष शब्द लोक विशेष का वाचक है गृह नक्षत्र अच्छा तारक की स्थिति जिस में है उसको क्या कहते हैं अंतरिक्ष लोक अंतरिक्ष लोक में सभी पूर्ण्या नीचे अंतरिक्ष लोक है ऊपर स्वर्ग लोक है स्वर्ग लोग अंतरिक्ष से ऊपर है, अंतरिक्ष भी तो बहुत दूर है है ना ये क्या कहते क्या, मंगल गृह कोई गया मंगल गृह में कुछ मिला वहाँ पे जीवन कचीने नहीं मिले कुछ सम्भवी मिला तो गए कि नहीं गए अभी तक गए मतलब मानो रही, रही थे विमान भेजा मानो गया है गया मतलब गया। गया। तो तो तो तो तो देखा नहीं पानी दिखाई नहीं गया अच्छा अच्छा वहाँ बोरिंग करने से निकल सकता है संभावना अगर तो यही हुआ ना नहीं नदी यदी होती तो दिखाई दे जाता ऐसा मतलब अब ऑक्सीजन वगैरह है पता नहीं बहुत कम मात्रा में कहते हैं चाहिए कहते है। आगे? हैं पूरा चाहिए है के? एक एक साल रह ये लोग जाने वाले जा रहे लोग चंद्रप्रष्टमे तीन सौ चालीस दिन रह गए कहाँ चंद्रप्रष्ट में चलो आकर कब की बात है कल की तीन सौ तो वहाँ जो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण की कमी से चलने में बड़ी परेशानी चल रहे मशीन के अंदर रहते हैं हाँ हा। और फिर बाहर जाके घूमते भी थोड़ा धीरे धीरे चलते हुए गिरने के डर रहता होगा हाँ मतलब तो मतलब तो वो धीरे धीरे नहीं तो गिर फिसल, जाएंगे फिसल फिसलने कर रहते पहने रहते हैं ना उसके ऊपर हाँ तो वजन अपने ऊपर लाद लो जैसे की हमारे जैसे कमजोर आदमी है सौ किलो वजन जो है रख के चल रखता है फिर चलते परेशानी नहीं होगी सुविधा भी होगी ना, ना। ज्यादा मतलब जैसे कि आपका 200 सौ किलो वजन आप रख लो तो सोलह आप कितना वजन हो अभी कितना 40 किलो के यदि 20 किलो लेके चल सकते हैं तो तीन कुंटल 20 किलो लेके आप चल सकते हो चल सकते तो फिर इस तरह वाचल न हो सकता है हाँ कम अच्छा तीन सौ चालीस दिन लेकर रह गया तो भोजन वोजन लेकर गए होंगे हाँ, तो, तो, तो, तो कुछ निष्कर्ष निकला उनका वहाँ इतने रहने से क्या निष्कर्ष निकाला उनका टेस्ट चलेगा नहीं अभी कुछ निष्कर्ष नहीं कुछ निकाल पाए उनका बड़ी टेस्ट हाँ। करेंगे ना कि क्या असर हुआ है उनको क्या क्या बदलाव हुआ है अच्छा यदि फायदा हो तो कोई रोग में तो वहाँ रोगियों को भेज ठीक किया जा सकता है इसे कुछ देखेंगे तो नंबर लगा की जलवायु में बुखार ठीक हो जा करके, यही होगा के जाने की जरूरत नहीं नहीं है से ये ना अभी देखिए, मुना अपनी अस्थ सर्वात्मताओं में उदी फिर भी इसकी किसकी परमात्मा की सर्वात्मता करते हाँ सर्वांतरयामित्व परमात्मा के सर्वांतरित्व को ही दृढ़ करते, है। करते, है। करते हैं फिर भी परमात्मा के सर्वांतर को ही दृढ़ करते हैं परमात्मा के सर्वात्म को ही दृढ़ करते हैं परमात्मा के सर्वात्म सर्वात्मत्व को सबका आत्मा है ना सर्वात्मता करते सर्वात्मत्व परमात्मा के सर्वात्मत्व को ही दृढ़ करते हैं देखिए यहाँ पर हंसा करते सूर्य सुच सीधा सीधा से और अधिकार कि जो ग्रीस मरी में रहता है वो इसका ग क्या बताया तेजस्वी तेजस्वी कर प्रकाशमान प्रकाशमान कौन होता है सूर्य प्रकाशमान कौन होता है ऐसा ही इन्होंने ऐसा बता दिया सूचा अधिकार की ग्रीष्म ऋतु में रहने वाला मतलब गर्मी में रहने वाला गर्मी में रहने वाला कौन तेजस्वी प्रकाशमान मतलब सुचिसदर्थ क्या हो गया ग्रीसम ऋतु में रहने वाला गर्मी में रहने वाला अथा तेजस्वी अर्थात प्रकाशमान तो हो गया प्रकाशमान प्रकाशमान कौन हो गया हंस संस्कृत हुआ सूर्य तो प्रकाशमान सूर्य ऐसा कर रहे हैं तेजस्वी सूर्य अपना ढंग अर्थ करने का हम्म चलिए गर्मी में रहने वाला कौन सूर्य सूर्य गर्मी में ही रहता है वहाँ गर्मी रहती उसका हाँ तो अपनी गर्मी में रहता है अपने लिए गुलर थोड़ा लगा रखा है उसने चल देखिए अब देखना वसु कर्थ वास वसु मतलब रखता है रहना और देखो रिच करते हैं ना रिच तो वसु का धातु अर्थ क्या होता है रहना और रिच प्रत्यय कर देंगे तो वास का हो जाएगा रखना तो वास्यत मतलब रखता है इसलिए क्या कहलाता है वसु वसु करते वायु अंतरिक्ष है अंतरिक्ष गायु अंतरिक्ष में विद्यमान वायु होता वेदी सद होता व्यति सद अर्थ है वेद्याम वर्तमाना वेटी में वर्तमान होता होता मतलब तृत्यु अथवा वेदी में विद्यमान अग्नि दो वर्थ किया है द्रोण सतोणम कर दूरण अर्थ क्या हुआ गृह तो द्रोण सत्य अर्थ हुआ की गृहागत हो अग्नि द्रोण सत्य गृहगत गृह में आया हुआ कौन अतिथि घर में आया हुआ अतिथि निर्सतक है मतलब मनुष्यों में आत्मा रूप से विद्यमान मतलब विद्यमान अर्थात देवता शरीर में आत्मा रूप से विद्यमान ऋतिक अर्थ है सतलोक में सत्यलोक सी रि के सतुलोक में विद्यमान आत्मा और रित सत व्योम सत तो ऋत सद व्योम सत दो शब्द आवे अच्छा दो लिया रित सत रिट किया यहाँ पर व्योम रित का क्या किया व्योम हाँ ठीक एक मिनट एक मिनट हाँ सत्यलोक रिश्त मतलब सत्यलोक हाँ। में विद्यमान आत्मा सत्यलोक में विद्यमान रिश्त का व्योम सद व्योमी कर थे परम पदे व्योम सद करते हैं व्योमी वर्तमानम व्योमनी वर्तमानम व्योमनी कर थे परमपद परम पद में विद्यमान प्रत्यक तत्व मतलब प्रत्येक आत्मा है परम्पर में विद्यमान कौन हुआ आत्मा अब जाकर थे जल से उत्पन्न प्राणी गोजा करते भूमि से उत्पन्न वनस्पतियां रित्व जाकर से उत्पन्न और कर्म के फल रूप स्वर्ग आदि यज्ञ से उत्पन्न और कर्म के फल रूप यज्ञ से उत्पन्न और क्या है वो कर्म के फल है यज्ञ से उत्पन्न कर्म के फल रूप स्वर्ग यज्ञ से उत्पन्न और कर्म के फल रूप स्वर्गादि लग जाएगा यदवा और दूसरा रितिजाकर्थ करते हैं कि चिरकाल स्थायी थीर्घ काल तक स्थायी होने के कारण रित शब्द से कहे गए आकाश से उत्पन्न रित शब्द से कहे गए हाँ। तो रित कर्त आकाश कर दिया ध्यान देना आकाश दीर्घ काल तक रहता है इसलिए आकाश को क्या कहेंगे रित आकाश को क्या कहेंगे रित क्यों कहेंगे क्योंकि आकाश की दीर्घ काल तक स्थाई होने कारण दीर्घ काल स्थायी कौन होता है आकाश दीर्घ काल तक स्थायी होने के कारण सब से कहेगा आकाश से उत्पन्न है जाह का हो जाएगा पर्वत जाह पर्वत से उत्पन्न एता सर्व बृहत ये सभी अपर छिन्न सतरूप ब्रह्मत्मा के ध्यान देना बृहत्थ अपर छिन्न रित का होता है क्या सत्य और सत्य सत्य का वाचक है उपास ऊर्धम प्राणयती अनम प्रत्यग अश्यतिर्धम उन्नयति, अनम प्रत्यग अस्य मध्ये विश्वे देवाः आसीनम विश्व देवा उन्नयति, ऊर्धम उन्नयतीधम उन्नयति। अपानम ये अक्ष अपानम जो लगाइए अध्ययन कर लेना जो परमात्मा प्राणम कर से प्राणवायु को ऊर्व कर से ऊपर ऊपर की ओर उन्नति ले जाता है जो परमात्मा प्राणवायु को ऊपर की ओर ले जाता है प्राणवायु को ऊपर की ओर ले जाता है अपानम अपान अपानम कर अपान वायु को प्रत्यक कर अपानम अपान वायु को प्रत्यक कर से नीचे की ओर अक्ष ले जाता है मध्य कर से शरीर के मध्य हृदय में शरीर के मध्य हृदय में आसीनम कर से विराजमान शरीर के मध्य हृदय में विराजमान वामनम पर धातु से बना है वामन शब्दी या भजनी भजन करने योग्य है शरीर के मध्य मध्य शरीर के मध्य भाग हृदय में विराजमान वामनम करते भजनी परमात्मा की सभी सात्विक प्रकृति वाले उपासना करते हैं विश्व अर्थ सभी देव करते है यहाँ पर सात्विक प्रकृति वाले उपास उपासना करते, करते हैं शरीर के मध्य हृदय में आसीन भजनी परमात्मा की सभी सात्विक प्रकृति वाले उपासना करते हैं हृदय में भगवान बैठे हैं वही वायु को ऊपर की ओर ले जाते हैं अपान वायु को नीचे की ओर ले जाते हैं तो वही शरीर को चला रहे हैं हैं उसकी सभी उपासना करते हैं सात्विक प्रकृति वाले चलिए व्याख्या में देखना तो ये भगवान जीवन प्रदान करने के लिए प्राणवायु को ऊपर ले जाते हैं अपान वायु को नीचे की ओर ले जाते हैं उसमें हृदय में रहते या वामन कहा गया है ना हृदय में रहने वाले परमात्मा को वामन क्यों कहा गया तो एक अर्थ इसका यह है वामन का छोटा वामन का क्या अर्थ है हृदय छोटा होने से उसमें रहने वाले परमात्मा को भी क्या कह दिया वामन एक हो गया दूसरा देखना वामानी ए? वाम है ना वाम अब देख सुनना वाम से बनेगा क्या वामानी वामानी रमणी रमणी कौन गुण गुण समूह इसमें है इसलिए इस परमात्मा को क्या कहते हैं वामन इस विपत्ति के अनुसार क्या हो जाएगा रमणी गुण वाले इस विपत्ति के अनुसार दया वास्तव आदि रमणी गुण वाले परमात्मा को क्या कहते हैं वामन कहते हैं अच्छा लोमादि पामादि क्या सूत्र है सं व्यास होता होता है क्या? में होता है वो? नहीं, नहीं है। क्या? में वो? लोगों से क्या बनेगा लोम नहा पाम तो तो लघुम सब बना हुआ है देख लेना सर्स में है ये मालूम होना चाहिए ना दया वास्तलादि रमड़ी गुण वाले परमात्मा को वामन कहते हैं दूसरा देखना वामहा अस्ति अस्थिति वामना वामा का है कि दिव्य सुंदर विग्रह है ना दिव्य सुंदर विग्रह इनका है वाम अर्थ है दिव्य या सुंदर दिव्य दिव्य सुंदर दिव्य और सुंदर विग्रह इनका इसे परमात्मा को कहते वामन तो ये दो तीन प्रकार के अर्थ हो गए ना दिव्य सुंदर विग्रह वाले रमणी गुण वाले या हृदय स्थान छोटा होने से भगवान को वामन कहा गया वामन करते छोटा देवी संपद विमोक्षाए है गीता में क्या कही गई है देवी संपद और देवी संपद वाले प्राणियों को इस मंत्र में देव कहा गया है के साथ देव का थे वही देवी संपद वाले मतलब सात्विक प्रकृति वाले सभी हृदय में विद्यमान वामन भगवान की प्रार्थना करते हैं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं उपासते उन्नयति उन्नयतप्यति मध्येवामनम उन्नयति अपानं प्रत्यग अश्यति मध्येवामनम आसीन विवाह उपासते जो परमात्मा यह लगाइए प्राणमूर्धम उन्नयती प्राणमूर्धम उन्नयती अपानम प्रत्यक अस््यति मध्य आसीनम वामनम विश्व देवाह जो परमात्मा प्राणम प्राणवायु को ऊर्धम ऊपर की ओर उन्नयती ले जाते हैं और अपानम अपानवायु को प्रत्यक्ष नीचे की ओर ले जाते हैं अश्यति असू छेपड़े हैं ना तो नीचे की ओर फेंकते हैं नीचे की ओर ले जाते हैं हृदय के शरीर के मध्य हृदय में विराजमान नासीनम कर विराजमान शरीर के मध्य हृदय में विराजमान परमात्मा की वामन का क्या है परमात्मा की दिव्य गुण वाले दिव्य मंगल विग्रह वाले परमात्मा की विश्व वह सभी शास्त्रीय प्रकृति वाले प्राणी उपासते उपासना करते हैं लगाइए सर्वे साम हृदय कथा परमात्मा है सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा भाष में सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा प्राणवायुर्धमुखम उर्ध मुखम करते या ऊपर की ओर सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा प्राणवायु को ऊपर की ओर ले जाते हैं अपानम प्रत्यपानम करते अपान वायु अप्रत्यक करते दो मुखम क्षिपति अपान को नीचे की ओर फेंकते हैं मध्य वामनम आसीनम मध्य कर हृदय कमल के मध्य में आसीनम करते विराजमान हृदय कमल के मध्य में विराजमान वामनम करते वनियम वनियम कर भजनीयम मतलब भजन करने भजनी परमात्मा की सभी प्रकृति वाले उपासना करते हैं तो यहाँ पर वामनम का भगवान को वामन क्यों कहा वननी होने के कारण या भजनी होने के कारण वामन कहा वननी मतलब भजनी होने के कारण क्या कहा वामन अथवा हृदय कमल को सीमित होने के कारण उनका ह्रस्व परिमाण ह्रस्व परिमाण वाले है ना हृदय कमल सीमित होने से रस्व परिमाण वाले क्या हो जाएगा रस्व हाँ कमल हाँ हृदय कमल को सीमित होने से रस्व परिमाण वाले तम करते उस परमात्मा की सत्य सत्व प्रकृति करते हैं सात्विक प्रकृति वाले विश्व करते सर्वे अपी मतलब सात्विक प्रकृति वाले सभी देवता भी उपासना करते हैं जब अपी लगाएंगे ना तो देवता पकड़ लेना चाहिए सात्विक प्रकृति वाले सभी नहीं त्विक प्रकृति वाले सभी देवता भी उपासना करते हैं लगा लेना चलिए आगे देखेंगे हाँ ये और कर लो ये से, से, मानस से, शरीर स्थिन देहाद विमुच्यम से किम परिशिष्यते तय तत्व ब्रह्मोपासक को ब्रह्म प्राप्ति में देहपात का ही विलम्ब होता है जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है कैसी उपासना ना साक्षात्कार का उपासना है ना, ना? साक्षात्कारात्मिका उपासना मतलब तो ऐसे को ब्रह्म प्राप्ति में कितना देर दे दे है ब्रह्मांड वो तो ब्रह्मांड वो क्या है, है नाबंध तो से रहित होकर ब्रह्म प्राप्ति में उठना ही विलंब है कितना जब तक देह पाठना हो जाए उसका और कोई कर्तव्य शेष नहीं है इस बात को कहते हैं लगाइए अस््रण समान शरीर स्थिति किम अत्र विमुच्यन से किशिष्यस्र विस्रंसमन शरीरस्थस्ट विस्रंसमन शरीरस्थस्थ विमुच्यम सेनाशिष्यते वै विसमन शरीरस्थस्थ विमुच्यम से अनाशिष्य सेस्रंसम से यह ध्यान देना अस्ति अशिना है ना आगे देही का होता है आत्मा देही का क्या अर्थ होता है अस्ति अशदिना प्रसंगानुसार अस्ति का क्या क्य ब्रह्मोपासक तो अश्विना ब्रह्मो का अर्थ है ब्रह्मोपाशक आत्मा का ब्रह्मोपासक तो आत्मा कैसी है तो विसंस मानस का अर्थ है शिथिल शरीर में स्थिति बुढ़ापा में और बीमारी में शरीर कैसा होता है शिथिल है तो विसंस मानस्य का क्या अर्थ है शिथिल शरीर में स्थिति कौन आत्मा और जब विश्व तो मानस्य हो गया शिथिल शरीर में स्थित है तो शरीर अर्थ करना पड़ेगा पुष्ट शरीर में तो तो स्थित शरीर में स्थित तो अर्थ हो जाएगा शिथिल शरीर में स्थित और अथवा शरीर स्थस्थ का क्या अर्थ हुआ पुष्ट शरीर में स्थित हो गया दो स्थितियां बताई और तीसरा देहा मानस्य की दे से निकलने वाली दे से या दे से निकलती हुई आत्मा का देह से निकलती हुई ब्रह्मोपातक आत्मा का अच्छा रहेगा देह से निकलती हुई एक तो क्या ऐसी शिथिल शरीर में स्थित उस शरीर में स्थित और देह से निकलती हुई इस ब्रह्मो आत्मा का ब्रह्मोपासक अत्र किम परिस्थित है अत्र का अस्मिन लोक इस लोक में किम करते किम कर्तव्य कौन सा कर्तव्य शेष रहता है इस लोक में कौन सा कर्तव्य शेष रहता है किम या प्रश्न अर्थ में नहीं आक्षेप अर्थ में अर्थात उसका कोई कर्तव्य शेष उसका कुछ करना शेष नहीं है आ, उसको कुछ भी करना शेष नहीं है सब कुछ कर लिया कौन जो ब्रह्मो का शक है उसको कुछ नहीं सोचना चाहिए कि दास संस्कार हमारा अंतिम आंति, संस्कार हमारा कैसा हो बाद में कुछ भंडारा हो कि ना हो व्यवस्था करें कुछ सोचना नहीं चाहिए आता ही नहीं है उसके आता ही नहीं है ना सब सोचना ही नहीं चाहिए केवल साधना भगवान के बारे में सोचना चाहिए आएगा ही नहीं बात सही है चलो तो पुरुष शरीर और शरीर समझ गए संपत्त से निकलने तस् मतलब ब्रह्मोपासक को साक्षात्कारात्मक ब्रह्मोपासना करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति में तावादेव चिरम उतनी ही देर है यावदना विमोक्षे जब तक वो प्रार्भ जन शरीर से छूट नहीं जाता अथ इसके बाद संपत्त से वो ब्रह्म को प्राप्त करता है तो जो ब्रह्मोपासक है उसकी कोई वस्तु उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है और उसी कोई भी वस्तु संसार में है नहीं है उसकी कही जाने वाली कोई भी वस्तु संसार में नहीं है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है बात ठीक है पर कोई वस्तु है क्या उसकी सही तो नहीं भगवान ही उसका उसकी कही जाने वाली कोई भी वस्तु इस लोक में नहीं रहती है क्योंकि जो किसी भी वस्तु को व्यक्ति अपना समझता है कि अज्ञान से जो समझता है अज्ञान सी समझता है एं? ये जो अज्ञान ये वस्तु हम ध्यान देना यदि पूर्ण पाप कर्म है तो इन कर्मों के कारण ही अच्छी बुरी वस्तुएं मिलती हैं सुखदायक दुखदायक वस्तुएं किस कारण मिलती हैं कर्मों के कारण कर्म तो कर्मी तो क्या है विद्या रूप हैं कर्म कैसे है तो कर्म रूप और के कारण ही आप किसी वस्तु को अपना मानते हैं स्वाभाविक रूप से आपकी को कोई वस्तु है नहीं अपना कुछ नहीं है ध्यान अच्छा तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं रहती है तो ये तत्क अर्थ है इस मन से प्रतिपाद्यात्मा तट का अर्थ है ब्रह्मात्मक ही है इस मन से प्रतिपात्मा कैसा है, तो ब्रह्मात्मक है, ऐसा है। ये यहां देखोगे औसरणी एवं इस प्रकार परमात्मा की उपासना करने वाले का परमात्मा की उपासना करने वाले को करने वाले का कावादेव चिरम उसको ब्रह्म प्राप्ति में उतना ही देर है यावन जब तक कर्म कर्मचि शरीर से छूट नहीं जाता तस् करते ब्रह्मोपासक को तावादेव चिरम ब्रह्म प्राप्ति में उतनी ही देर है यावत विमोक्ष है जब तक कर्म के शरीर से छूट नहीं जाता इस श्रुति में कही रीति से शरीर शरीर पात ही शरीर पात ही बीच में व्यवधान कितना है शरीर पात ही व्यवधान है या शरीर पात का ही विलम्ब है शरीर पात का ही है, दे का ही विलम्ब है, है, है ना किंचित कर्तव्य कोई कर्तव्य नहीं है इसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता इति आ इस बात को कहते हैं इस मंत्र से मत हो गया अस्त विस्तरण से मान अस्त शरीर देहा किम पिशिष्यसेनास्रंसमन शरीर शरीरस्थिना देहाद् विमुच्यम से किशिष्यसे कितने विस्रंस्यम से अना विस्रंसमन शरीरस्थ से देहाद विमुख्यम से अ देहिना अत्र किम से तट वही तट लगाइए यहाँ पर तो से से क्या बताया था कि शिथिल शरीर में स्थित देही आत्मा दे शरीर में स्थित शरीर पुष्ट शरीर में स्थित तथा देह से निकलती हुई ब्रह्मो का सका अत्रिश्य से, से इस इसलोक में क्या शेष रहता है मतलब इस श्लोक में उसका कोई भी काम शेष नहीं रहता है तद ये लगाइए अर्थ कर अर्थ शरीर से शरीर में स्थित कैसे शरीर में स्थित शरीर में स्थित शरीर, शरीर वाला कैसा एवं उत अथवा ऐसा कैसा विस विसंस मानस से शिथिल भगवत गात्र से मतलब शिथिल होते हुए शरीर में स्थित शिथिल होते हुए क्षिण होते हुए शरीर में स्थित मतलब क्षिण शरीर में स्थित से अथवा का है कि से कि मरने वाले का हैं? तो मृत्यु को प्राप्त होते का, से निकलने वाले का या मृत्यु से प्राप्त होते कर्तव्य शेष रहता होने से कृत्य समझते है नृतम एन कृत्यम कृत्यम का क्या अर्थ है कर्तव्य कृत्यम कृतम एन सह कृत कृत्यू बोलो पूर्व प्रयोग पर निष्ठात का पूर्व क्यों? अच्छा होने के कारण इस लोग में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता ये भाव है तो तत का ये करते हैं आ, अच्छा ब्रह्मात्मक अर्थ कर रहे हैं ना यहाँ पर यह मतलब ये इस मंत्र से प्रतिपाद्या आत्मा ब्रह्मात्मक है एतद करता इस मंत्र से प्रतिपाद्या आत्मा तत्कर्थ ब्रह्मात्मक वही मतलब पूर्णमी uh, विशेष no, uh, <gearbox>